कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर पंद्रह भाग दो निरंतर स्मरण संभालो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 आप अचानक चकित हो जाएंगे कि वह क्रोध गया सात गहरी श्वास का स्मरण और क्रोध विसर्जित हो गया मन में कामवासना उठे आप सात बार गहरी श्वास लेकर देख फिर लौट के देख काम वासना शरीर से विदा हो गई ये छोटे छोटे प्रयोग आपको ये स्मरण दिला देंगे कि जितनी ही स्मृति सजग होती है उतनी ही वासनाएं छीण हो जाती है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 और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं यह ध्यान के कीमती सूत्र है आखिरी सूत्र है जब मन के सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती जब आपके भीतर सब क्रिया रुक जाती क्रिया मात्र रुक जाती न शरीर में कोई गति होती क्रिया होती न इंद्रियों में कोई हलन होता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 एक झलक मिल जाती जैसे बिजली कौन गई अचानक अंधेरे में जैसे आप रेडियो को लगाते तो एक ट्यूनिंग की जरूरत होती अगर रेडियो की सुई ढीली हो कपती हो ठहरती ना हो तो दो चार स्टेशन इकट्ठे साथ लग जाते अधिक लोगों की खोपड़ी कई स्टेशन एक साथ लगे हुए उसमें कुछ समझ नहीं आता भीतर की क्या चल रहा है अखबार की खबर चल रही